आज 21 दिसंबर 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है बौद्ध पंचदशी का पढ़ने के क्रम में पिछले दो सप्ताह में चार सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं शुरू में हमने चर्चा की थी कि परमेश्वर शिव प्रकाश स्वरूप हैं और उस प्रकाश को और कोई प्रकाश न तो मध्यम कर सकता है न आवृत कर सकता है परमेश्वर शिव का प्रकाश हर जीव और हर जड़ वस्तु विचार कल्पना हर चीज़ में परमेश्वर शिव का प्रकाश है अगर कोई काल्पनिक वस्तु भी है तो वो परमेश्वर शिव के प्रकाश से प्रकाशित है हम कहें कि संसार में ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती लेकिन परमेश्वर शिव के स्वभाव में वो चीज़ है अन्यथा वो चीज़ कल्पना भी में नहीं है। सकती कोई चीज़ अगर कल्पना में भी आती है तो परमेश्वर शिव के स्वभाव में वो पहले से है चाहे कंकड़ पत्थर हो चाहे जीव जंतु हो सब में परमेश्वर शिव का प्रकाश बराबर से आगे जैसे हम उसको और समझेंगे इस चीज़ को विस्तार से कि परमेश्वर शिव एक पत्थर के रूप में भी हैं और एक जीव के रूप में भी एक मनुष्य के रूप में भी हैं अंतरिक्ष के रूप में भी हैं और समय के रूप में भी उन सब का एक साथ आनंद लेते हैं इन सबसे विलक्षण भी, भी हैं वो इन सबसे अलग भी हैं और इन सब रूपों का आनंद ले रहे हैं लेकिन एक पत्थर वो एक पत्थर ही वो साथ में मनुष्य पक्षी या पुष्प नहीं बन सकता तो वो अज्ञान की स्थिति है जब वो जड़ स्थिति में और वो ज्ञान की स्थिति में पत्थर में और पुष्प में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है उस समय सब कुछ परमेश्वर शिव से उत्पन्न है और तो सब कुछ परमेश्वर शिव हैं इस तरह दो दृष्टियां हैं ज्ञान के दृष्टि से पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है इसमें पत्थर है चाहे जीव जंतु हैं चाहे पुष्प हैं चाहे वन हैं और यहाँ तक के समय और अंतरिक्ष भी सब एक ही श्रोत से निकलने के कारण अभिन्न हैं जैसे एक यंत्र के भिन्न भिन्न हिस्से सब मिलकर एक यंत्र को सुचारू रूप से काम करने लायक बनाते हैं ऐसे ही ये सब उस शिव नामक यंत्र के भिन्न भिन्न हिस्से हैं ये ज्ञान की दृष्टि है अज्ञान की दृष्टि है कि मैं मैं हूँ बस इस चमड़ी के भीतर मैं हूँ और बाकी संसार मुझसे अलग है प्रमेय संसार मुझसे अलग है एक पत्थर मात्र पत्थर है उसमें और कुछ भी नहीं इस तरह दो दृष्टियाँ भिन्न भिन्न हैं ज्ञान की और अज्ञान की दृष्टि दूसरी बात हमने जो जाने थे कि समस्त सृष्टि शिव का ही स्वरूप है और समस्त सृष्टि शिव के गौरव से ओतप्रोत पूरा जिसको हम सामान्य भाषा में समझने के लिए कहते हैं कि कण कण में भगवान तो एक रत्ती एक कण भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर शिव न हो या वो शिव के प्रकाश से वंचित हो प्रकाश शिव के प्रकाश से कुछ भी वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि हर वस्तु या हर वो चीज जो अस्तित्व में है उसका सार रूप में उसका तात्विक रूप में जो अंतिम परिचय है वो शिव है चाहे एक को ले लो चाहे पत्थर को ले लो व्यक्ति को ले लो एक विचार को ले लो एक विचारधारा को ले लो यहाँ तक कि भिन्न भिन्न धर्मों की विचारधाराएं जो भिन्न भिन्न दर्शन हैं संसार में उन सब का भी स्रोत एक वो भी एक ही स्रोत से निकले चाहे हम कहें कि वो क्रिश्चियनिटी है या मुस्लिम धर्म है ये यहूदी धर्म है या सिख धर्म है या जो भी जितते हैं सैकड़ों जो धर्म हैं संसार में अलग अलग लोग जिसको अलग अलग रूपों में अपने उपयोग में लाते हैं वो सब धर्मों का स्रोत भी वही है इसलिए परमेश्वर शिव कोई एक धर्म के भगवान नहीं वो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं वो हर जीव और हर जड़ के स्वामी है इसलिए उसके नाम पर भी कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं चूंकि जो शिव लोग थे उन्होंने जब इस अवधारणा को विश्व में रखा तो उन्होंने उसका नाम पर शिव रखा अगर हम और कोई नाम पसंद करें तो वो रख सकते हैं। नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये तय है कि सर्वोच्च सत्ता जो समस्त सृष्टि के स्वामी है, वो दो चार दस पाँच नहीं हो सकते एक ही हो सकती क्योंकि अगर दो होगी तो उन दो में एक ही उच्चतम होगी दोनों बराबरी के नहीं हो सकते क्योंकि विश्व तब ही चल सकता है विश्व की अवधारणा तभी संभव है जब इसकी एक मात्र सत्ता स्वीकार की जाए दो सत्ताएं स्वीकार करके हम उस सर्वोच्च सत्ता का अनुभव ही नहीं कर सकते न उस सत्ता को समझ सकते इसलिए सर्वोच्च सत्ता एक ही होगी उसका नाम हम बदल सकते नाम कुछ भी दे सकते हैं वरुण सर्वोच्च सत्ता भिन्न भिन्न नहीं हो और उसी से सब कुछ निकला है तो समस्त अस्तित्व का नाम प्रकाश जो ब्रह्मांड में जितना अस्तित्व है या अस्तित्व था यह अस्तित्व होगा है ना तीनों कालों में जो अस्तित्व था परमेश्वर शिव तीनों कालों में एक साथ होता इसीलिए उनको अक्रम या विक्रम कहते है क्योंकि वो किसी क्रम के अधीन नहीं हम सब क्रम के अधीन हैं जब आज हम अगर साहठ साल के हो गए तो पचास के नहीं हो सकते और अगर साहठ के हैं तो आज ही शाम को सत्तर के नहीं हो सकते हम बहुत एक समय के साथ बंधे हुए हैं हम पीछे आगे नहीं चल सकते समय के साथ चलना पड़ेगा हम अंतरिक्ष से भी बंधे हुए हैं आज यहाँ पर है तो घर पे नहीं है हम और घर पे हैं तो यहाँ पर नहीं है इस तरह हम समय और अंतरिक्ष के बंधन में बंधे हुए हैं तो समस्त सृष्टि उसी का प्रसार है तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि शिव और शक्ति अभिन्न है वो वो अलग हैं ऐसा वो शिव भी नहीं जानते कि हम अलग हैं जैसे कि आप भी नहीं जानोगे कि मैं और मेरी शक्ति अलग है ना आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे बिगड़ मेरी शक्ति भाई अगर मेरा में इतनी ताकत है कि मैं इस चीज को उठा के अलग रख दूं, तो उस ताकत को मैं अलग नहीं रख सकता क्योंकि वो ताकत तभी है जब मैं हूं और मैं तभी हूं जब वो ताकत है अन्यथा अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकू तो फिर मैं मुर्दा हूं इसलिए मैं और मेरी शक्ति अभिन्न होते हैं हर जगह पर वस्तु और वस्तु का गुण <coughs> शक्कर और शकर की मिठास शकर शिव है तो उसकी मिठास शक्ति शकर इसलिए शक्ति है कि उसमें मिठास है अगर उसमें मिठास नहीं हो तो वो शकर शकर ही नहीं रहेगी अग्नि इसलिए अग्नि है कि वो उसमें दाहन करने की शक्ति है। जलाने की शक्ति है। अगर उसमें जलाने की शक्ति ना हो तो अग्नि अग्नि में रहेगी इसलिए अग्नि और दाहकता शकर और मिठाई मैं और मेरी शक्ति ये कभी दो नहीं हो सकती ये अभिन्न रूप से एक हैं हमने समझने की सुविधा के लिए दोनों को अलग अलग बोल दिया है कि शिव अलग है शक्ति वाला कोई कहता हम तो शक्ति की पूजा करते शिव की नहीं करते मतलब हम तो शिव की पूजा करते हम शक्ति की नहीं करते ये हमारी आरंभिक है समझने के लिए आरंभिक समझ के लिए ठीक हैं लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ परिपक्व होती है हमको समझ में आने लगता है कि ये दो अवधारणाएं नहीं है शिव और शक्ति अभिन्न रूप से है कि वो शिव भी नहीं जानते कि मैं और मेरी शक्ति अलग है शिव अपनी शक्ति को देखने के लिए तोलने के लिए उसका आनंद लेने के लिए इस सृष्टि का निर्माण करता है क्योंकि जब किसी के पास कोई क्षमता है और हम उसका कोई उपयोग नहीं करें तो उस क्षमता का होना या ना होना बराबर की बात है कि चलो क्षमता है हम में चलो कि एक मान लो सामने से कोई अन्याय हो रहा है और हम उस अन्याय को रोकने की क्षमता और फिर भी हम ना रोकें तो फिर हमारे होने का कोई हमारे अस्तित्व का को कोई मायने ही नहीं इसलिए हमारा अस्तित्व तब अर्थवान होता है और हमारा अस्तित्व तब अर्थवान होता है जब हम अपनी शक्ति का उपयोग करते अगर हम अपनी शक्ति को अनुपयोगी पड़े रहने दें तो हमारी अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगेगा क्योंकि हमारे अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए मात्र हमारी शक्ति है हम जो कर सकते हैं वो करते हैं तभी हम वो हैं जो संसार जिस रूप में हमको जानते हैं इसलिए शिव भी अपनी शक्ति को पटकते हम परमाणु बम बनाते हैं तो परीक्षण कर परीक्षण क्यों करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे परमाणु बम की कार्यशीलता बराबर है उसमें शक्ति कितनी है और हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सही है कि हमने उसको ठीक बनाया कि इसलिए हम शक्ति का परीक्षण करे बिगर अपनी शक्ति को पहचान नहीं सकते इसलिए शिव ने भी अपने आप को पहचानना चाह विमर्श करना चाह कि मैं कैसा हूँ या मुझ में कितनी शक्ति है या मैं क्या कर सकता इसके लिए उन्होंने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं वो उस अनेक होने के क्रम में इस ब्रह्मांड का विस्तार किया और वो चूंकि स्वातंत्र के स्वामी हैं उनकी किसी भी इच्छा पर कोई अंकुश संभव नहीं है क्योंकि अंकुश भी आएगा तो कहाँ से आएगा और अंकुश शक्ति भी लाएगा तो कहाँ से लाएगा उसी शिव से लाएगा इसलिए उसकी इच्छा का विरोध संभव नहीं था यही कारण है कि उसने जब इच्छा की वो तो शक्ति इस विश्व को प्रकट करने लगी विश्व प्रकट हो गया इस तरह उन्होंने अपनी शक्ति का निरीक्षण किया कि मैं क्या हूं तो सृष्टि समग्र रूप से शिव की शक्ति ही है सृष्टि समग्र रूप से शिव की शक्ति ही है स्व स्वभाव को जानने के लिए शिव सृष्टि रचना करते अपने आप को जानने के लिए अगर वो स्वभाव में ही स्थित है तो अपने स्वभाव को कैसे पहचानेंगे कैसे जानेंगे बड़ी समझने की बात है हम इस कमरे में बैठे बैठे ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है बाहर से कैसी दिखती है हम नहीं देख सकते जब तक हम इसके बाहर नहीं निकलेंगे हम जिस चीज़ में समाये हुए हैं उससे बाहर निकलकर ही हम उस चीज़ को देख सकते तो परमेश्वर शिव ने सृष्टि की रचना क्यों की कि हम मैं कौन हूँ ये जानने के लिए यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर शिव ने स्वयं के स्वरूप को पहचानने के लिए अपनी ही शक्ति को जानने के लिए इस ऋष्व की रचना की ये उसका दिव्य खेल था जैसे कोई बच्चा पत्थर फेंक के देखता है कि मेरे में कितनी ताकत है कि मैं कितनी दूर तक पत्थर फेंक सकता हूँ कोई तैर के देखता है कि मैं कितनी दूर तक तैर सकता हूँ कोई दौड़ लगाता है हम कहें कि क्यों दौड़ लगा है वहाँ कोई है कि किसको पकड़ना है मतलब नहीं पकड़ना किसी को नहीं खाली हमको तो दौड़ लगाना हमको देखना है कितनी ताकत है हम कहाँ तक दौड़ सकता तो ये परमेश्वर का दिव्य खेल था उसमें वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं था ये खेल हम उसे को बोलते हैं जब कोई उद्देश्य की प्राप्ति इसके पीछे जुड़ी हुई नहीं फिर मैं तो खेल नहीं खेला हम कहते हैं कि नहीं हमको दुकान चलानी है तो हम उसको खेल नहीं बोलते क्यों नहीं बोलते क्योंकि हमको एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है कि हमको उससे धन कमाना है इससे पैसे बचाने हैं इससे हमको रोजी रोटी चलानी है घर परिवार पालना है तो इसलिए उसको हम खेल नहीं बोल सकते खेल तभी बोल सकते हैं जब वो आनंद के लिए किया जाए तभी हम जैसे क्रिकेट खेलते हैं गुल्ली डंडे खेलते हैं तो उसको खेल बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे किसी निहित तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती और यही कारण है कि आजकल के बहुत सारे खेल खेलने रह गए क्योंकि उनमें ज़बरदस्त वित्तीय प्राथमिकताएं घुस गई खूब सारी लेकिन खेल तो वही है जो गले में हम क्रिकेट खेलते हैं सड़क पर कबड्डी खेलते हैं स्कूल में हॉकी खेलते हैं वो वास्तव में खेल है जहाँ पर कि किसी प्रकार का न तो कोई आर्थिक लक्ष्य है और न उसके पीछे किसी तरह का पारमार्थिक लक्ष्य है पर हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमको बस खेलना और आनंद लेना तो परमेश्वर शिव ने भी इसको खेल की तरह इस सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि समग्र रूप से शिव की शक्ति ही है और स्वभाव को जानने के लिए शिव सृष्टि रचना करते शक्ति सतत विश्व चेतना पाने को उत्सुक रहती अब यह सृष्टि कैसी है समझने के लिए हम समझें ये सृष्टि जहाँ से विकसित हुई है वापस घर लौटना चाहते इसी का नाम घर लौटने की तड़फ है नॉस्टेल्जिया बोलते हैं इसको हिंदी में ऐसा कोई एकदम स्पष्ट शब्द मुझे नहीं मालूम लेकिन अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है नॉस्टेलजिया का मतलब होता है जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है कहीं दूसरे कॉलेज में दूसरी शहर में तो उसके मन में हमेशा एक ही बात है छुट्टी है किसीधे घर आ जाऊँ छुट्टी मिले कि सीधे घर भागूँ कोई बाहर भी घूमने फिरने जाता है तो उसको लगता है बस मेरा काम निपटा के सीधे घर आ जाऊँ घर में आने के बाद में फिर ये कभी नहीं सोचता है कि मैं कितने दिन घर में हूँ घर में आने के बाद उसको ये लगता है कि बस सब काम निपटा के मेरे को घर में आना है घर उसको बोलते हैं जहाँ पर कि वो अन्यथा हमेशा उपलब्ध है जिसको बोलते हैं बाई डिफॉल्ट यानी वो हमेशा जहाँ उपलब्ध होता है उसको घर बोलते हैं जब कोई काम होता है तो बाहर जाता है ऐसे ही परमेश्वर शिव के स्वभाव में समस्त सृष्टि विकसित हुई है लेकिन उसके बावजूद उस सृष्टि की लॉन्जिंग है इच्छा है तड़फ है कि हम वापस शिव के स्वभाव में से एक हो जाएं। जो भिन्नता है वो हमारी माया जनित दृष्टि की वजह से है अन्यथा भिन्नता कुछ भी नहीं है सचमुच में भिन्नता नहीं है ये भिन्नता हमारी दृष्टि में है और यह भिन्नता भी अपने आप को समाप्त करने की इच्छा रखती है जैसे एक दर्पण के अंदर जब हम संसार का प्रतिबिंब देखते हैं पर एक कांच लगा हो तो आप सब जने उसमें दिखाई दोगे लेकिन जब हम उसके अंदर देखेंगे तो उस कांच में और आप में क्या फर्क है कुछ भी नहीं है उस दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो वह प्रतिबिंब और वह कांच दर्पण दोनों अभिन्न है उसका दर्पण से ही तो आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और आप हो इसलिए दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है आप और प्रतिबिंब अभिन्न है फर्क इतना है कि परमेश्वर की शिव की सृष्टि उसके स्वभाव के भीतर ऐसी है जैसे पूर्ण ब्रह्मांड उसके स्वभाव के अंदर है लेकिन ऐसी कोई बाहरी चीज नहीं जो उसमें प्रतिबिंबित हो रही है अब हम कहेंगे यहां पर अगर एक दर्पण हो उसमें आप सब दिखाई दो लेकिन आप यहां पर कोई भी नहीं हो तो वो वास्तव में कह सकते हैं कि दर्पण के स्वभाव के अंदर ही है दर्पण के बाहर कुछ भी नहीं है तो दर्पण है परमेश्वर शिव की शक्ति या उसका स्वभाव उसका अपना चैतन्य जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सार्वभौम ईश्वर चेतना उस समस्त चेतना के भीतर हम सब समाए हुए हैं इसलिए हम अभिन्न हैं क्योंकि उस चेतना से बाहर तो हम है ही नहीं उस चेतना के भीतर हैं तो ब्रह्मांड के भीतर हम ब्रह्मांड से बाहर नहीं जा सकते जहां भी जाएंगे ब्रह्मांड के अंदर ही जा सकते हैं जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त है तो उसके रक्त की कणिकाएं होती है लाल रंग की वो कितनी भी गोल गोल घूमे हजारों किलोमीटर चल ले, लेकिन रहेगी शरीर के अंदर ही उसका शरीर से अलग कोई अस्तित्व तो नहीं है ऐसे हम परमेश्वर शिव के स्वभाव के भीतर पूर्ण विश्व है जो उसका स्वभाव अगर दर्पण है तो हम सब उसमें प्रतिबिंब की तरह हैं जो निर्मित प्रतिबिंब है जो बाहर से आने वाले किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं है वरन निर्मित प्रतिबिंब है उसी वही प्रतिबिंब हम इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे या एक दो बार हम और समझने के प्रयास करेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि उस परमेश्वर शिव के स्वभाव के भीतर हम सब उपस्थित हैं उसकी शक्ति ने हमको रचा है और हम चूंकि अपने स्वभाव को भूल गए हैं माया की वजह से तो ये भूलने का क्रम भी शिव ने खुद के लिए रचा है कि मैं जब तक भूलूंगा नहीं तो उसको जानूंगा कैसे जिसको अपन इस तरीके से समझें कि परमेश्वर शिव पूर्ण है उसमें किसी तरह की कमी नहीं है ना कोई उसको आवश्यकता ना कहीं भूख लगती ना कभी प्यास लगती है और वो पूर्ण आनंद में मग्न रहता है इसके बावजूद उस आनंद का अनुभव उनको नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है अपन कल्पना करो कि एक आनंद फिर भी उनसे दूर है वो पूर्ण है संसार के आनंद के स्वामी फिर भी एक आनंद उनसे दूर है वो है उस आनंद को प्राप्त करने का आनंद जो सदा उनके पास है उसको प्राप्त करने का आनंद वो कैसे उठाएंगे हम कल्पना करें कि उनके पास सब कुछ है न उनको भूख लगती है न प्यास लगती है न कोई अधूरापन महसूस होता है ना कहीं उनको अंधेरा है ना कहीं उनके लिए कोई चीज़ है जो उनको चाहिए और उनके पास नहीं क्योंकि संसार में जो कुछ वो ही है वो वही है खुद ही उनका ही स्वरूप है फिर भी उनके पास एक चीज़ कहाँ से आएगी उस आनंद को प्राप्त करने का आनंद वो कहाँ से आएगा क्योंकि वो तो उनको सतत प्राप्त है तो जब तक वो अपने स्वभाव को अपने आनंद को अपने स्वरूप को भूल जाते कुछ देर के लिए सही फिर उसको प्राप्त करने का आनंद उनको मिल सकता है यही आपने देखा होगा इसी को वो बोलते हैं उन्मुखता हमारी जब पूर्णता की ओर होती है अग्रसर हम पूर्णता की ओर जब अग्रसर होते हैं तो उसका आनंद पूर्णता से भी बड़ा आनंद होता है कह लोग कहते इंतजार का आनंद ही अलग है जो पूर्णता प्राप्त करने के आनंद से भी बड़ा आनंद उस पूर्णता के इंतजार का कि हम पूर्णता की ओर अग्रसर होने का खाना खाने के बाद जो तृप्ति मिलती है उससे बड़ी तृप्ति तब मिलती है भूख लगी और बस बोले अभी 10 मिनट बाद खाना आने वाला तो हम इंतजार कर रहे हैं तो उस आनंद को प्राप्त करने का आनंद उस आनंद की ओर अग्रसर होने का आनंद शिव को तो अप्राप्त था क्योंकि उसको ना भूख लगे ना प्यास लगे ना कोई कमी हो और वो आनंद सागर में सतत तो अपने आनंद को ही वो अनुभव नहीं कर सकता था क्योंकि आनंद के अनुभव के लिए आनंद की कमी का अनुभव जरूरी है ये सत्य है अगर हम कभी सोचे कि हमारे पास कितने पैसे है तो हम कभी सुखी नहीं होंगे लेकिन कभी गरीबी देखी हो तो फिर हर पैसा बड़ा आनंद देता है कि हाँ मिल गया इत आ गया बहुत ज़रूरत थी इसकी भूख लगी हो तो हमको रोटी आनंद देती है खूब पेट भरा हो और फिर कहने एक मिठाई खा लो अरे यार जी मछला जाएगा उल्टी हो जाएगी फिर वो आनंद खो गया तो आनंद हमको तभी मिलता है जब हमने उस आनंद की कमी को देखा हम इसलिए बच्चों को कई बार बच्चों को बड़ा करते हैं लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं उसको भूख लगने के पहले रोटी खिलाते हैं छोटा सा होता है जब भी उसको दूध ठूसना शुरू कर देते हैं कि उसको घड़ी के कांटे से उसको बल्ले दो घंटे होकर दूध पिला तो वो बच्चा को दूध से नफरत हो जाती स्कूल जाता है तो ज़ोरों से ज़्यादा कपड़े पहला देना ठंडने लग जाए उसने ठंड देखी नहीं कभी स्कूल जाता है उसको जोरों से ज़्यादा पैसे ठूस देते जेब के अंदर कि भैया तेरे को पहले दिन ही फीस भर देना तो, तो एडवांस में साल भर के भर जाना उसने ना पैसे की कीमत समझेगा ना ठंड की कीमत समझेगा ना दुख की कीमत ना भूख की कीमत समझेगा वो इंसान ही नहीं बन पाता वो इंसान इसलिए नहीं बन पाता कि उसने कभी उस आनंद की कमी का अनुभव नहीं किया तो आनंद को अनुभव करने के लिए आनंद की अनुपस्थिति का अनुभव जरूरी है ये हम सबके लिए सही है अगर हम भी जब किसी चीज़ की कमी का अनुभव करते हैं तो उसकी कीमत समझते हैं अगर हमको उस चीज़ की कमी हमने कभी अनुभव ही नहीं कर हमने पैदा हुए जब से जो जो मांगा उससे ज़्यादा मिला तो हमको किसी गरीब का दर्द भी समझ में नहीं आया कि क्या होता गरीब हम समझ ही नहीं पाएंगे हम यही नहीं समझ पाएंगे कि अगर ये चीज़ न होता तो हमारे पास क्या होगा इसलिए अनुभव एक अलग ही है जो पूर्णता में उपलब्ध नहीं है जिसे जो संवेदनशाल शील गीतकार होते हैं कवि होते हैं वो कैसे तुलना करते चतुर्दशी के चंद्र से तुलना करते हैं किसी के सौंदर्य की न कि पूर्णमा पूर्णिमा के चंद्र से वो कहता चतुर्दशी के चंद्र में एक उत्साह है कि मैं तो अभी और बड़ा होने वाला हूं अभी तो मैं और पूर्णता की ओर अग्रस होगा अभी तो मेरी पूर्णता में थोड़ा सा बाकी है मैं पूर्ण जैसा जरूर दिख रहा हूं लेकिन अभी मेरी पूर्णता में थोड़ी सी कमी है और मैं उस कमी को पूरी करने जा रहा हूं तो उसका आनंद ही अलग है उस उन्मुखता का उस अग्रसर होने का आनंद जो पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद है तो परमेश्वर शिव ने इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए कि मेरी अनु अनुभव को कि मेरे पास जो आनंद है उसका मैं अनुभव कैसे करूं इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने स्वभाव को भुलाया इसीलिए माया की रचना करिए हमारे मन में कई बार प्रश्न आता कि ऐसी फिर माया की रचना करिए क्यों कि हम अपने स्वभाव को भूल गए कि इसी माया की रचना क्यों करी कि हम दुखी दुखी हो गए संसार में अरे यही दुख तो परमेश्वर शिव को प्राप्त करने के सुख का जनक है ये वो परम पिता है दुख परम पिता है जो हमको सुख का संवेदनशील बना देता है सुख के प्रति हमको संवेदना दे देता है तो शिव ने इस संसार में दुख की रचना की हमको सुख का अनुभव देने के और उसने खुद अपूर्ण बना पूर्णता की और अग्रसर होने के लिए और इस पूर्णता की और अग्रसर होने में उसे इतना आनंद महसूस हुआ इतना आनंद आया कि उसका आनंद अतिरेक से ओवरफ्लो होने लगा क्योंकि उसने यह आनंद पहले नहीं देखा था जब वो शिव रूप में महेश्वर के रूप में शांत बैठा था आनंद सागर में नहरा था तब उसको वो आनंद नहीं आया था जितना आनंद अधूरा के फिर से उस पूर्णता की ओर अग्रसर होने में आया तो वो इतना आनंदित हुआ कि इस संसार के खेल में रम गया और वो खूब नृत्य करने लगा इस संसार के उसी नृत्य का नाम है नटराज का नृत्य हम उसको शिव को नटराज बोलते हैं कि वो संसार में नृत्य करता है वो नटराज का नृत्य वही है जो अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद है वही नटराज का नृत्य है इसीलिए हम उसको नटराज नटराज का मतलब होता है वो जो नृत्य करता है और वो जो स्वांग रचता है वो जो भिन्न भिन्न स्वांग रचता है हम इसलिए जो एक्टिंग करता है उसको नट बोलते हैं नट का मतलब होता है जो एक्टर है जो एक्टिंग करता है जो वो बताता है जो वो है और वो इतना उस में रम जाता है क्यों भूल जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ हम यह भूल गए कि वास्तव में क्या है और हम एक मनुष्य का नट की तरह किरदार निभा रहे हैं ये किरदार निभाते निभाते हमें भूल हमारे वास्तविक स्वरूप क्या है जैसे कोई को छह महीने के लिए रोजाना रामलीला में काम करें रोजाना राम का किरदार निभाए तो वो अपने आप को तो राम ही समझने लग जाते अभी हमारे टीवी सीरियल के अंदर कोई आता है राम राम का तो वो लोग उसके पैर पड़े लग जाते क्योंकि वो उस किरदार के साथ एक में हो जाता है अभिन्न हो जाता है और यही हमारी स्थिति कि हम इस मनुष्य जन्म में मनुष्य के किरदार से अभिन्न हो गए तो यही आनंद जो हमको प्राप्त है वो परमेश्वर शिव को भी प्राप्त नहीं था इसलिए उसने मनुष्य करो रूप और फिर इस मनुष्यता से शिवत्ता की ओर अग्रसर होने का आनंद प्राप्त करने के लिए योग किया वही योगी उस परम आनंद का हकदार है क्योंकि शिव से ज्यादा आनंद उस योगी का है जो शिवत्ता की ओर अग्रसर हो रहा है जो शिवत्ता की ओर अग्रसर हो रहा और शिव से एक हो रहा है शिव के आनंद से एक हो रहा है तो शिव की प्रत्येक रचना अपने आप में पूर्ण है एक पत्थर भी पूर्ण शिव है एक संत भी पूर्ण शिव है और जो कुछ हमको दिखाई देता है चाहे वो ऋणात्मक किरदार हो चाहे रावण का रोल कर रहा हो चाहे वो विभीषण का रोल कर चाहे वो राम का रोल कर रहा हो चाहे वो मंदोदरी का रोल कर रहा हो ये सभी रोल हमको कुछ लगते हैं ये तो अच्छे हैं ये कुछ बुरे हैं कुछ मिश्रित हैं इन सभी किरदारों में नृत्य करने वाला एक ही है वही नटराज है वही परम शिव है इसलिए शिव सूत्र में एक सूत्र है नर्तक आत्मा जो आत्मा है वही इन भिन्न भिन्न भिन रूपों में नृत्य कर रही है जो परमेश्वर शिव का जो नृत्य है वही आत्मा का नृत्य है आत्मा और परमेश्वर शिव अभिन्न है एक ही चीज के दो नाम हैं आत्मा भी कह सकते हैं हम उसको परमेश्वर शिव भी कह सकते हैं और साथ ही साथ उसकी शक्ति ये संसार के रूप में विकसित है तो वो भी उससे अभिन्न है ये न कुल मिलाकर एक ही इकाई है ब्रह्मांड जो नृत्य कर रही है तो जैसे जैसे विकसित होती है वैसी वैसी उसकी इच्छा होती है कि मैं फिर एक हो जाऊं और ये एक हो जाने की इच्छा संसार में किस रूप में दिखाई देती है प्रेम के रूप में दिखाई देती है। संसार में जितना प्रेम हमको दिखाई देता है जो निश्छल प्रेम दिखाई देता है जैसे आप सड़क पर कोई जा रहा है वो बच्चा जा रहा है उसके पैर में चप्पल नहीं है और आपके हृदय के अंदर एक प्रेम उपस्था है कि नहीं इसको एक चप्पल ला देते हैं उसके पीछे आपके कोई सद्भावना दुर्भावना या लालच या कोई टारगेट कुछ भी नहीं है पर ऐसा लगता है इसके पैर जल रहे हैं तो अपन इसको एक चप्पल ला देते हैं और आप उसको एक कहीं से चप्पल लाके पहना देते ये प्रेम किसी भी तरह से किसी भी रूप में मोहनी ना ये पाप है ना ये पुण्य है वरन ये प्रेम है और ये शुद्ध प्रेम संसार में वही है जो शक्ति शिव से मिलना चाहते ये शुद्ध प्रेम जहाँ जहाँ हमको दिखाई दे वहाँ वहाँ हमको समझना चाहिए कि शिव और शक्ति का प्रेम है जब आप किसी बच्चे पर प्रेम करते हैं किसी गरीब पर प्रेम करते हैं या किसी अनजान व्यक्ति पर बिना कारण प्रेम करते हैं एक प्रेम वो होता है जब हम अपने स्वार्थ से करते हैं। जो सोचते हैं आज इसको प्रेम कर लो तो कल ये हमारा कल्याण करेगा हमारे बच्चों को लाड़कों कल जाके बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा तो ये शुद्ध प्रेम नहीं है शुद्ध प्रेम वो है जहाँ हमें किसी तरह के प्रतिफल की इच्छा नहीं कि हमको बाद में इसके बदले में ये मिल जाएगा तो वो शुद्ध प्रेम जहाँ जहाँ दिखाई दे वो प्रेम है शिव का शक्ति से प्रेम कि शक्ति विकसित हो गई लेकिन वो शक्ति वापस समेटा जाता सर्वोच्च ईश्वर शिव सर्वव्याप्त है वो ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जहां पर कि परमेश्वर शिव अनुपस्थित है परमेश्वर शिव हर जगह हैं, तो सर्वोच्च ईश्वर शिव सर्वव्याप्त हैं जो अपनी ही शक्ति से खेलने एवं गिरने में आनंदित होते शिव सृष्टि एवं संवार की क्रिया अक्रम रूप से एक साथ करते हम कुछ भी करते हैं तो हम एक क्रम से बंधे हुए हैं कुछ भी करेंगे तो एक क्रम से ही कर सकते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं कर सकते हम एक साथ काम कर जैसे किताब को पढ़ेंगे तो हमको शुरू से आखिर तक पढ़ना पड़ेगी उसको तभी हम उस किताब को पढ़ सकते हैं हम कहेंगे हमने खोले किताब और सारे शब्द एक साथ पढ़ लिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमको एक क्रम का अनुसरण करना पड़ेगा हम क्रम के अधीन हैं जब तक हम स्पेस और टाइम अंतरिक्ष और समय से बंधे हैं तब तक, तक हम क्रम से मुक्त नहीं हैं लेकिन वो विक्रम है उसे किसी क्रम में निभाधा जा सकता क्योंकि उसके अस्तित्व में जो सृष्टि बनी है उसमें सृष्टि स्थिति समूह सब एक साथ चल रहे हैं और हम समय से बंधे हैं वो समय से मुक्त है हम समय से अगर ना बंधे होते तो हमको कभी ऐसा नहीं होता कि वो बात तो बहुत बीत गई याद भी नहीं है जवानी तो पता ही नहीं लगी फुर्रर से उड़ गई बुढ़ापे का एक दिन काटने में कट नहीं रहा बिस्तर पर पड़े पड़े तो हमको समय का अनुभव भिन्न भिन्न होता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बेहोशी में चले जाते हैं बचपन के जमाने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जो तेजी से बीत जाते हैं जो खुशी के होते हैं और उसके बाद में ऐसे दिन आते हैं जिनको एक एक दिन बिताना मुश्किल पड़ता है तो वो सब कुछ हम समय की अधीनता सिद्ध करते हैं कि हम समय का अधीन है और समय का अनुभव हम सबके लिए भिन्न भिन्न है हम कहते हैं कि चलो अगले हफ्ते मिलते हैं क्या हमको मालूम है कि इस बीच में एक मच्छर के दो जीवन निकल जाएंगे और फिर पुनर्जन्म होकर फिर से मर जाएगा वो अगले गुरुवार तक उसके तो तीन दिन की साढ़े तीन दिन की एक जिंदगी होती है पूरी तो उसके लिए तो पूरा जीवन चक्र है और हमारे लिए एक जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है इसलिए हमारे बीच में और उसके एक जीव जंतु के बीच में हम तुलना करें तो समय के अनुभव भिन्न भिन्न है हाथी सवा सौ साल जीता है मनुष्य सत्तर अस्सी नब्बे साल जीता है कीट पतंगा तीन दिन दो दिन जीता है कुछ बैक्टीरिया कीटाणु है जो चौबीस घंटे भी नहीं जीते हैं इसके अलावा हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी इतने सर्ग तक जीते हैं लेकिन सब समय के अधीन है ब्रह्मा जी भी समय के अधीन है क्योंकि वो भी अजर अमर नहीं है समय के अधीन है तो जो जो समय के अधीन है वो समय से बधे वो, वो अक्रम क्रिया नहीं कर सकता एक साथ सृष्टि स्थिति संवार नहीं कर सकते जो चीज़ बनाई जो चीज़ नष्ट करी शिव ऐसा भी कर सकते हैं, हम पहले नष्ट कर देते फिर बनाएंगे वो ये कर सकते पहले हम चित्र बना लें फिर बाद में रंग ले आएंगे बाजार से लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम समय के अधीन हैं और वो समय से मुक्त है क्योंकि रंग भी वही है बाजार भी वही है चित्र भी वही है और समय भी वही है तो उसके स्वरूप के भीतर जब रचना करनी है तो उसके स्वरूप के भीतर रचना करने के लिए किसी भी क्रम की आवश्यकता नहीं है वो इस खेल में इतना आनंदित होता है कि वो एक बच्चे की तरह नृत्य करने लगता है खूब दौड़ लगाता है आपने कभी छोटे बच्चों को देखा होगा पाँच सात साल का खूब दौड़ता है खूब दौड़ता है अपन कहते मस्ती मत कर लग जाएगी और सचमुच में उसका सिर टकरा जाता कहीं पर और फिर उसके सिर से चोट लगती फिर वो रोने लगता है हम सब शिव स्वरूप हैं और उसी स्थिति में हम उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो नटखट हैं खूब दौड़ते हैं भागते हैं लड़ते हैं और सिर टकरा जाता है फिर आप रोने बैठ जाता है। वही हमारी स्थिति है वही शिव की स्थिति जब हम इस अज्ञान के क्षेत्र से ज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं तो इस अज्ञान के क्षेत्र में आते से हमारी स्थिति बच्चों जैसी हो जाती जब हम खूब मजा लेते हैं उस आनंद का शिव की ओर अग्रसर होने का और उसी आनंद में आनंद अतिरेक में स्टेसी में हम बुरी तरह से उलझ जाते हैं उस आनंद को अनुभव करते करते कई टकराहटें, हटे कई ठोकरे खाते हैं तो यही शिव का स्वभाव है और यही संसार है संसार शिव के स्वभाव के भीतर है उससे अभिन्न है अपने खेल के लिए बनाया है हमको विस्मृति पैदा करी ताकि हम स्मृति प्राप्त करने का आनंद ले सकें अगर विस्मृति नहीं होती तो स्मृति का आनंद कैसे होता है गीता जी के अंतिम अध्याय में जब पूरी बात सुन लेते हैं कृष्ण जी की तब अर्जुन जी क्या करते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध हुआ तत्प्रसादात अच्छुता कि हे कृष्ण तुम्हारे अनुग्रह से मुझे जो स्मृति नष्ट हो गई थी वो फिर से मिल गई वो कभी ये नहीं बोलते मुझे ज्ञान मिल गया ज्ञान मिलता नहीं है आत्मा का स्वरूप ज्ञान है खाली जो आवरण था वो हट गया स्मृति चली गई थी वो आ गई इसलिए हम सब ज्ञानी हैं ज्ञान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा ज्ञान हमारी आत्मा में सुरक्षित है और जैसे ही वो आवरण हटता है जैसे ही है हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं जैसे ही आत्मबोध होता है समस्त ज्ञान हमको मालूम पड़ता है तो पहले से ही वहाँ पे अरे मैं इतनी परेशान क्यों हो रहा था कहाँ ढूंढ रहा था ज्ञान को कि वहाँ मिलेगा वहां मिलेगा पहाड़ पे मिलेगा गुफा में मिलेगा लेकिन ज्ञान तो मेरा अपना वास्तविक स्वभाव है और हमने उस ज्ञान को आवृत कर लिया उसको बाहर ढूंढ रहे थे जब हम अपने आत्म बोध से बोधित होते हैं जब अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये पूर्ण ज्ञान अपने आप वहां पर पहले से ही है हम संसार भर में खोजते धन का है धन का धन का मालूम पड़ा अपने बिस्तर के नीचे रखा हुआ था सारे संसार में खोजते हैं हम जिस चीज को वो हमारे अपने वास्तविक स्वभाव है इसी का नाम कहते हैं ना कि कस्तूरी को ढूंढने के लिए मृत कस्तूरी मृत पूरे वन वन घूमे आता है कि ये सुगंधि कहाँ से आ रही है ये सुगंधि कहाँ से आ रही है ये आनंद का स्रोत क्या है खूब दौड़ लगाता है लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि आनंद स्रोत तो मेरे भीतर है सुगंध तो मेरे भीतर से आ रही है मेरा अस्तित्व का हिस्सा है और यही स्थिति हमारी सबकी है कि हम आनंद को बाहर ढूंढते हैं आनंद हमारे भीतर है हम परमेश्वर को बाहर खोजते हैं परमेश्वर हमारे भीतर है जो हमारी आत्मा के रूप में हमारे साथ सतत है वो कभी हमसे क्षणभर भी अलग नहीं होता इस तरह से ये दो श्लोक हमको ये परमेश्वर के शिव का स्वरूप बताते हैं जिसे अपन बात कर चुके हैं कि जो बोझ पंचदशिका है अभिनव पादाचार्य जी ने उनके उन शिष्यों के लिए लिखी थी जिनके बारे में उनका कहना था कि ये शिष्य मुझ पर निर्भर करते हैं, ये मेरे आधीन हैं और ये मुझ पर ही निर्भर करते हैं और ये थोड़ी सी कम बुद्धि वाले हैं इनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता बहुत ऊंची ऊंची बात समझ में आती तो इनके लिए इनके सद्य कल्याण के लिए इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि इनको बिल्कुल ये बात समझ में तुरंत आ जाए उसके लिए मैंने इन पंद्रह श्लोकों की रचना की पंद्रह श्लोकों से उन लोगों को जो मेरे पराधीन हैं उनको तुरंत ही वो बात समझ में आ जाए कि अद्वैत क्या है सृष्टि क्या है परमेश्वर क्या है और फिर ये जानना ही ज्ञान का मूल बेकौन है मूल प्रकाश स्तंभ है जब इसको जैसे हम जानते हैं उसके बाद में जानने का और कुछ भी बाकी रही नहीं जाता क्योंकि जैसे जानते हैं हमारी आँखें खुल जाती है हम जागरूकता में जीने लगते हैं हमारे हृदय से जो कड़वाहट है क्रोध है घृणा है किसी के प्रति व्यमनस्य है कोई बुरा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये तो मेरा अपना है ये तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी भावनाएं हट जाती हैं और सबके प्रति हृदय में एक प्रेम का निर्माण होता है जो प्रेम हमारा वास्तविक अधिकार है और प्रेम वही है जो शक्ति और शिव के बीच में एक बंधन है जो कभी भी अलग नहीं होता उसी का नाम इस संसार में प्रेम है तो प्रेम ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा लक्षण है आपका धर्म अगर प्रेम नहीं है और आप बहुत अकड़ के बोलते हो कि मैं ज्ञानी हूं तो वो ज्ञान शुष्क है निर्जीव है ज्ञान का कोई कीमत नहीं है कई लोग ये बोलते हैं कि ज्ञान मार्ग प्रेम से वंचित है खाली भक्ति में प्रेम है ऐसा कुछ भी नहीं है ज्ञान में प्रेम सार्वभोग प्रेम है वह हम किसी एक रूप से भी प्यार नहीं करते किसी एक व्यक्ति से या एक विद्या से प्यार नहीं करते या एक स्थान से प्रेम नहीं करते वरुण हम पूरे ब्रह्मांड को उसी प्रेम के आघोश में लेते हैं उससे पूरे ब्रह्मांड से हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है इसलिए प्रेम की जो सर्वोच्च उवहारणा है वो शुद्ध ज्ञान में है जब हम अपना वास्तविक स्वरूप समझते हैं और शिव का वास्तविक स्वरूप समझते हैं तो तभी हमारा प्रेम शाश्वत होता है तो आज हमारी बात हम यही समाप्त करते हैं और उसके बाद में अगले हफ्ते हम इसी वार्ता को अपना जारी रखेंगे आगे